षठी भी होती हो स्थानीय है और निमित्त पंचमी भी होती सप्तमी भी होती है जहाँ निमित्त सप्तमी है वहाँ तस्वीन निर्दिष्ट पूर्व से परिभाषा लगती है पूर्व आदेश होगा पूर्वस्य से स्थानीय न में आदेश होगा तो सप्तमी निमित्त पर में रहेगा ये तस्मित परिभाषा से सिद्ध होता है सप्तम निमित्त पर चाहिए किंतु अव्यवहित तो होने के लिए वृत्ति में तो लिखा है व्यवधान नहीं होना चाहिए ये कहाँ सा है माल है अव्यवहित तो वृत्ति में दिया है अव्यवहित तो से पूर्व से बुद्धम अव्यवधान है निर्दिष्ट में जो निर उपसर्ग है दिश्र धातु है उच्चारण अर्थ कहे निर होता है निरंतर निर्ज उपसर्ग उसका अर्थ है निरंतर निर उपसर्ग देने से अव्यवहित तो हुआ अव्यवधान व्यवधान रहित अव्यवहित पूर्व को होगा पूर्व के स्थान पर आदेश होगा सप्तमी निर्देशन विधीयम कार्यम वर्णातरे व्यवहित से पूर्व से तस्म इति निर्दिष्ट पूर्व से के स्थान पर होगा अव्यवहित तो होता निरगहन से निर्दिष्ट उच्चारण किया जाए अव्यवहित तो उच्चारण हो व्यवधान रहित तो उच्चारण हो तो अव्यवधान से निर उपसर्ग से आया अ पूर्वक होगा सूत्र में पूर्व से आया तो निमित्त पर में चाहिए शुद्ध उपास्य में शुद्धि में ई है उपास्य में ऊ है दोनों एक है किंतु अब भी तो पूर्व ई के स्थान पर होगा पूर्व होता है शुद्धि में ई उपास का ई पा में आ के पूर्व में तो है किंच बीच में व्यवधान है क्या व्यवधान है पकार तो ई के स्थान पर आदेश प्राप्त हो गया यण यन में य ल चार है शुद्धि में ई है चार आदेश प्राप्त होने पर लगता है स्थनेतम प्रसंगे सति सदृशतम आदेश सिया स्थरतम सदृशतम अंतरतम का सदृशतम स्थान का अर्थ करते प्रसंग स्थान का अर्थ क्या प्रसंग सती इसका अर्थ बोलते समय कहेंगे प्रसंग होने पर क्या प्रसंग होने पर इसके हिंदी अर्थ करते समय क्या बोलेंगे प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश प्रसंग होने पर क्या क्या प्रसंग होने पर इसके हिंदी में क्या अर्थ करेंगे प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश हो प्राप्त होने पर हाँ एक स्थान पर अनेक आदेश के प्रसंग होने पर एक स्थानीन अनेक आदेश प्रसंग सती एक स्थानी में अनेक आदेश के प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश प्रसंग किसका एक स्थानीय में अनेक आदेश के प्रसंग होने पर एक स्थानीय में अनेक आदेश प्रसंग होगा तो किसको आदेश करेंगे शुद्धि में ये तो एक है प्राप्त होगी य लार प्राप्त होगी तो सदृशतम आदेश होगा सदृशतम देखने के लिए ई के सदृशतम य ल चार में जो सदृशतम होगा ई का स्थान क्या है य का स्थान व का र तो सदृशतम कौन हुआ यह तो ई के तान प्रिय आदेश होगा सदृशतम आदेश होगा धीमे ई को शुद्ध उपास्य हो गया जाते उसके बाद सत्य लगेगा अनचिच अचह किसने बोला यरो चाहिए परस्य नत्वचि इति धकारस्य अच् परस्तो सुधा धकार से इति जाते परस्य आज से पर पंचमें तच अचसे यह के स्थान पर द्वे बार तो ये दो बार उच्चारण किया जाएगा किसका किसका दो बार उच्चारण किया जाएगा यत्याहार में कौन से व्यंजन वर्णन नहीं आएगा बताओ हकार नहीं है क्या हर वाक्य आ जाएंगे का यहा होगा किंतु यर के होना चाहिए आज के पर अच्छा पर से आज से पर होना चाहिए पर क्या चाहिए पर में हल चाहिए पर में अच नहीं हो अच नहीं तो क्या होना चाहिए मैं यदि पर में हल चाहिए हो तो चाहिए तो हल ही से कहते अनजी क्यों कहा हाल पर में नहीं चाहिए पर में अच नहीं हो अच नहीं हो तो हल ही होगा ऐसा है कोई जरूरी नहीं अच <coughs> नहीं होगा तो हल ही रहेगा जल नहीं तो अग्नि है ऐसा जहाँ पानी नहीं वहाँ अग्नि है जहाँ अग्नि नहीं वहाँ बर्फ है ऐसा है अनच में यहाँ दो प्रकार नए होता है एक को होते प्रसज्य प्रतिषेध एक होता है परुदास पर्युदास सदग्राही दौ नौ सामख्यात और जरूरत नहीं अभी सब नये में एक होता है तो नयुदास प्रसजको द्वैच दव सामख्यात पयुदास प्रसज्यकुदास सदृग्राहीुदास सदृग्राही प्रसज्यस्त निषेधकृत् प्रसज्यस्त निषेधकृत् दव नये सख्या पयुदास प्रसज्यक प्रयुदास सदृग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत दो नयों कहीं कहीं प्रसमाख्या तो आता है प्रसमाख्या तो, कहीं चमाख्या तो दो नये कहेंगे गए नये का अर्थ और भी है तो मुख्य प्रयुदास और प्रसजक प्रयुदास होता है सदृग्राही क्या है भजन बनाने के लिए ब्राह्मण रखना है ब्राह्मण नहीं मिलता तो क्या अब्राह्मण मान यहाण का तो ब्राह्मण से भिन्न तो क्या पत्थर लेकर आएंगे या कोई दूसरे जानवर लेकर आएंगे अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण भिन्न पत्थर तो भिन्न नहीं अब ब्राह्मण का क्या था पत्थर से ब्राह्मण से भिन्न पत्थर भिन्न नहीं भिन्न तो पत्थर लेकर आएंगे तो हाँ ब्राह्मण है भिन्न ब्राह्मण सदृश क्षत्रिय दि लाओ ब्राह्मण नहीं मिलता तो क्षत्रिय लाओ वैसे लाओ अब्राह्मण अब माने का था नहीं कि पत्थर ले आओ ब्राह्मण से भिन्न तो पत्थर है ना पत्थर ले आओ ता गोबर ले आओ गोबर तो, <laughs> तो भोजन बनाने काम आ जाएगा <laughs> पत्थर क्या काम है ये होता है परियोदास व्या सदृश आई ब्राह्मण नहीं तो अब्राह्मण का तो ब्राह्मण से सदृश ब्राह्मण के सदृश सज्जक होता है निषेधकृति निषेध करने वाला निषेध करने वाला होता है ये अनच में ना है निषेध करने वाला अच्छी न अच पर हो तो नहीं होगा नहीं कि अज से भिन्न कोई स्पर्ण होना चाहिए यदि परियुदास होता अज से भिन्न अज के सदृश हल होगा तो हल यदि चाहिए तो हल सीधा कह देंगे अनजी क्यों कहते अनजी तो गौरव है लाघव होता इसे देखो वृत्ति में दिया है न त्वची अच पर में हो तो नहीं होगा ये सूत्र लगने के लिए स्थानी क्या है अनिचित सूत्र के लिए स्थानी क्या है यार है स्थानी यार ष्टअ है, है निमित्त तो क्या है अचह अच्छा, पंचमत तो ये पर में चाहिए पूर्व में चाहिए पर पूर्व में अच चाहिए पर में अच नहीं होना चाहिए पर में अच हो तो नहीं लगेगा पर में अच हो तो सुतर लगेगा पूर्व में अच हो तो सूतर लगेगा पूर्व में अच नहीं हो तो सूतर लगेगा नहीं पूर्व में अच चाहिए और य के स्थान पर आदेश क्या होगा द्वित द्वि दो बार उच्चारण करना पर में अच चाहिए नहीं हर चाहिए है हल हो तो दया नहीं हल नहीं हो तो नहीं। हाल हो गया नहीं हल हो अथवा नहीं हो पर में नहीं चाहिए राम शब्द का पंचमी को क्या बनता है रामात भ्याम में क्या बनता है रामाभ्याम अंत में क्या बने अंत में है में राम अंत में बनना क्या है म मकार के पहले आचे है, क्या है हाँ यर में आएगा उसको द्वित हो जाएगा पर में आचे नहीं पर में आचे क्या तो मकार को द्वित्व हो जाएगा अनुजी सूत्रों से बोलो होगा ना नहीं पर में तो आचे नहीं ना पहले आचे है और मकारियर में आ गया तो दो मकार हो जाएगा रामाभ्याम रामात्म में तकार को तकार के पहले आच में आएगा और त तो के बाद अच है तो तकार को भी दिता हो जाएगा क्या आपत्ति क्या है हो सकता है ये विकल्प से करते ना नित्य नहीं है क्या जा सकता है यरो दु वाह कहन से विकल्प से नित्य नहीं किंतु हो सकता है अंतिम अन्न को दित्तो हो सकता है क्योंकि पर में नहीं चाहिए पर में है ही नहीं तो दित्व हो सकता है डरना नहीं पहले अच हो यर में आने वाले को द्वित्य होगा उसके बाद अच नहीं होना चाहिए तो रामात के तहकार के बाद में अच है क्या नहीं है तो इसको दित्व हो सकता है हो सकता है इधर जाके इधर आ? पता चलता है ना पास में बैठने बोरा कव सप्ती कव सपना होता अचह अच्छा, परस्य पर स्थान बर्क स्थान पर दो होगा दिकल्प से एक पक्ष में होगा एक पक्ष में नहीं होगा दारो तो ये लघु कम दिए पूरा एक स्यात एक स्तः एक, एक स्यु ये तीन क्रियापद समझियो लो पूरा लघु में आ गया एक वचन हो तो स्यात द्विवचन हो तो स्याताम होना चाहिए बड़ा होगा कठिन लगेगा इसलिए अस्ति स्त शि स्त दे दिया दिवोचन और बहुवचन जा होगा क्या कहेंगे स्यु हो जाएगा जैसे आज भी रब्य अभी ता हल साइक संज्ञा स्यू हो सत सी आ गया कि आ गया क्रियापदे हो होता है हो न तो इति इतनी धकार से द्वित न शुद्ध उपास में धकार को देता हुआ क्योंकि ध के बाद में यकार है वो अच्छ में आएगा या नहीं युद्वित्व हो सकता है या नहीं क्यों नहीं होगा है पूर्व में अच्छ नहीं और पर में अच है ऐसे यकार को कुदित्व नहीं होगा जो को कुदित्य हो गया इतजाते झलांग जस झसी यहाँ स्थानीय क्या होगा जल षष्टी अंत है जल आदेश क्या होगा जस किसके स्थान पर जल के स्थान पर जस होगा और क्या निमित्त है जस जस, जस है निमित्त जस ही नहीं जस निमित्त है पर में चाहिए पूर्व में चाहिए पर में कैसे पता चला सप्तमी अंत है जर्सी तस्में नित्य निर्दिपूर्व से परिभाषा लगेगी जस के अव्यवहित पूर्व में जल हो तो उसको जस होगा जो इकोणिच सूत्र का अर्थ तो समझ लिया झलाम जसी सूत्र झलाम जस जस उसके लिए स्पष्टम कोई पूछेगा झलाम जस जस क्या करता है कहते स्पष्टम वहाँ स्पष्टम नहीं करना स्पष्ट मतलब इकोणिच समझ में आ गया तो ये सूत्रों का अर्थ तो स्पष्ट होगा कैसे वृत्ति बनेगी जैसे इको स्थान यौन सात था झल जला, झलाम स्थान जस जस जसी परे झरसी भी सही झसी परे झस पड़े मत झल को जस होगा ये वर्णा जो ध ही झल में आएगा झ भ ध और क्या है झल में और कितने बनाएंगे झ ध और धर पूरा अंतिम तक है उसको जस होगा आदेश कितने बने ज ढ ध यहाँ भी स्थानीय तरह में लगाना पड़ेगा यहाँ ध है ध के स्थान पर क्या होगा द हो जाएगा ध का स्थान क्या है कंठ हाँ तो उसके स्थान पर द हो जाएगा झब ग में झब ग ध जस आदेश होगा जस नहीं क्या आदेश होगा जस जस में झड़ ध आता है झब गढ़ आएगा पर में क्या चाहिए झस झस कहाँ पर में है झस कौन सा है हाँ ध तो दो है अभी एक पहला ध को जस आदेश करेंगे पर में झस है दूसरा ध को जस आदेश करेंगे दूसरे धल में आएगा दूसरा धल में आएगा न नहीं हाँ कोई क्या मना करते हैं पहला धीरे झल में आएगा दूसरा ध भी झल में आएगा क्या दूसरे ध को जस आदेश करेंगे पर में झस हो तो पर में झस या नहीं या झस में नहीं आएगा हाँ इसलिए प्रथम धकार को जस होगा या दूसरा को होगा इसलिए इति पूर्व धकारस्य से धकार हो पूर्व धकार को दकार हो गया अभी द ध य तीन बनना है तीनों बनने के संयोग को संज्ञा होगी किस सूत्र से हाँ द ध य तीनों बनने में य संयोग है या ध संयोग है द ध य तीन बनना है इसमें संयोग एक बनना है दो बने या तीन बने तीनों बनना संयुक्त दो नहीं तो दो भी होंगे तीन भी आगे द ध संयोग से सूत्र लगता है लोपः स्यात् संयोगान्तस्य लोप सै संयोगायोग अस पद से तत्पयोगा जिस पद के अंत में संयोग हो उस पद को क्या कहेंगे संयुग जिस पद के अंत में अच हो उसको क्या कहेंगे अजंत मारे मे अजंत शब्द है बताओ राम अजंत है और कोई अजंत शब्द है हरि भी अजंत है हरि शब्द अजंत है अदंत कौन है राम हरि शब्द अदंत है अजंत है, है। हलंत शब्द को मालूम है हैं, मरुत्र शब्द हलंत है नहीं। नहीं। नहीं। <laughs> जी शब्द के आदि में अच हो उसको क्या कहेंगे अच्छा। अजादी अचादी नहीं क्या कहेंगे अजादी आदि में अच रहेगा तो क्या कहेंगे हम्म, अजादी जिस शब्द के आदि में अच हो उसको क्या कहेंगे एक शब्द बोलो अजादी हाँ अमर है अभय है अरूप अब ये आजादी है हल शब्द क्या किसको कहेंगे जिसके आदि में हल हो हल क्या है कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे हल क्या है नहीं। नहीं। व्यंजन बन को हल कहते हैं कोई कोष में नहीं व्याकरण बनता हल प्रत्याहार बनता है हल संज्ञा किस सूत्र से बनेंगी संज्ञा आदिर अंतर्सहिता से हल संज्ञा बनेगी इसमें सब व्यंजन बना जाते हैं हला के शब्द बताओ मरुत तो हला दे राम सद हलाई तो नहीं राम सद है तो पहले जो प्राप्त है उसको कहना अतिक्रमण कर दूर क्यों जाना हलन्त कहने के लिए मरुत कहना हला हलादि कहेंगे तो राम शब्द हलादी है क्या आ, ये समझना ये होता है बहुब्री समाश अच आदो यस्य सजादि हल अंत्य स हलंत अजादि हलादी, हलादी अजंत हलंत इस प्रकार संयोग अंत्य तो क्या कहेंगे संयोगातम यत्पदम संयोगातम जो पद संयुगान्त हो आगे दिया है तदंत से लोप सूत्र कहता है संयुगान्त का लोप हो जाए संयुगान्त यंत्र पदम उसका पूरा का लोप होना चाहिए तदंत जो लिया है ये आगे जो परिभाषा सूत्र है अलुंत्य इस सूत्र के अर्थों को मिला करके इसमें दिया है सिद्धांत कौन में पहले अलुंत्य परिभाषा सूत्र आ गया पहले बताया था विद्धि सूत्र जहाँ है वहाँ संज्ञा परिभाषा पहुंच करके विद्धि सूत्र का संस्कार कराते शुद्ध कराते तो अलुंत परिभाषा क्योंकि षठी है संयुगान्त से षष्ठी देखते ही अलुंत्य से वहाँ उपस्थित होकर के इसका संस्कार उसको शुद्ध बना देगा इसलिए अलुंत्य सूत्र को मिला करके तदंत से लिखा और ये नहीं कि संयुगान्त स्लोप तस्य लोप होना चाहिए कहीं कहीं हो सकता है तस्य लोप अर्थ तो होता है संयंतम यथ पदम लोप जो पद संय पूरा का लोप ऐसा हो प्राप्त होता है पूरा का लोप प्राप्त होने पर अलंत परिभाषा लग करके अंत्य होगा नहीं तो ध ध ये संयोग संयान्त पद हो गया सुध ध ये पूरा हो गया संयंत तो पद उसका लोप खन से पूरा पद सु ध ये समुदाय का लोप प्राप्त होता है अलौंत्य परिभाषा लगने से अंत्य का लोप होगा तो यहाँ जो तदंत से दिया है अलंत्य परिभाषा के अर्थों को मिला करके तदंत से दिया उसके अंत का अलोन्त्य परिभाषा नहीं हो तो सुध सब का लोप हो जाता तदंत से लोप दिया है अलौंत्य ष्टीनिंत आदेश सियाोपे प्राप्ते यन प्रतिषेधोवाच्य शु्योपा मध्वरी धात्रंश लाकृति एक परिभाषा सूत्र है संयुदात लोप ये विधान करता कर दोप लोप जलाज ये विधि सूत्र है या संज्ञा सूत्र है विधि सूत्र हे स्थान परिभाषा है अनचिच ये विधि सूत्र है तो षीन अलोन्त अल ष्ठ्यार्दिष्ठनिष्ट षठी संबंधी निर्दिष्ट होगा तो ष्ठिस्थाने योगे अंत्य अंत्यस्य ष्ठी निर्दिष्ट हो तो अंत्यस्य से आदेश अलह आदेश स्या अंत्य अलह स्थाने आदेश होगा अंतिम अल के स्थान पर अंत्य अंत में होने वाले अंत में होने वाले वर्ण के स्थान पर आदेश होगा पूरा ष्टि निर्दिष्ट समय अंत से ष्ठी समय ष्ठी होने के कारण षष्ठी को देख करके अलुंत्य परिभाषा वहाँ उपस्थित तो होती है <coughs> तो संय तो पूरा पद है संयुग हो गया ध ध वो अंत में जिस पद का सुध पूरा पद पूरा पद का लोप प्राप्त था तो यहाँ ष्ठी है संयम अंत अंत्य अल आदेश होगा उसको मिला करके तदंत से दिया अंत्य अल होगा यकारे कार ध धन में यकार सुध ध य पांच बने अंतिम बने यकार तो यकारे इति यलोपे प्राप्ति यस्य लोप यलोप ये जो अलुंत सूत्र क्या करता है पूछेंगे तो क्या कहना यलोप करता है ये योप नहीं कहना किसी को पूछा गया ऐसा अलुंत क्या करता है कहता य लोप करता है ये तो अंत्य अलोक आदेश करने के लिए कहता था जहाँ ष्ठी निर्दिष्ट हो जहाँ भी कहीं भी सूत्र इसे प्राप्त होने पर अलोन्त्य परिभाषा वहाँ लगती है यहाँ यकार अंत में है किंतु अलौंत्य सूत्र क्या करता है उसका उत्तर नहीं किया अलोक करता है जहाँ ष्ठी निर्दिष्ट है अंतिम बनने के स्थान पर आदेश होगा ये परिभाषा है कहीं भी लग जाएगा ष्टी निर्दिष्ट है तो उसके अंतिम अलग के स्थान पर आदेश होगा आगे भी कहीं लगेगा तो यह यहाँ अंतिम वर्ण यकार लोप प्राप्त होने पर ये वार्तिक है ये संय्त लोप करने के जो जाएंगे यौ प्रतिषेधवाची यौन का प्रतिषेध कहना चाहिए वार्तिकार कहते हैं वार्तिक किसको कहते श्लोक बोलो तद्ग्रंथा तद ग्रंथ बोले तद हैं ग्रंथ कोई तदग्रंथ बोल दिया जल्दी करके ठीक से बोले मिल करके उक्ता नुक्त दुर्गता नामता वार्तिकं तदग्रंथम वार्तिक आगे दौड़ना नहीं मिलकर बोलना ये वार्तिककार कौन है कहते भर बड़ रुचि कहते यौन प्रतिशत वाच्य यौ का प्रतिशत कहना चाहिए ये सूत्रकार को शिक्षा देते पानी महर्षि ने नहीं कहा ये कहना चाहिए यण का प्रतिशत नहीं कहेंगे तो यहाँ यकार शुद्ध उपासना यकार लोप हो जाएगा अनिष्ट रूप बन जाएगा तो शुद्ध उपासना पूर्व धकार को धकार हो गया था जलाम जसी से शुद्ध उपास्य मधुअरि में क्या पद है मधु अग्र हरी हरी क्या है शत्रु मधु है मधु का षष्ट मधु हरी मधु हरी मधुअरि मधु अग्र हरी मधु में उ है अरि में आ है मधु में जो उ ऊ किम आएगा पर में अच है तो इकोई अणच प्राप्त है अभी तस्मिन इतनी निर्दिष्ट पूर्व से लगेगा ये लग कर क्या होगा अ के अव्य पूर्व में जो मध्य में उए, उसको होगा यण यण होने पर कितने आदेश प्राप्त होते हैं चार, चार। स्थानिक क्या है क्या है उ तो यहाँ लग जाएगा स्थानें तरोतम स्थानीय तरह से उ को क्या होगा उकार का और वकार का स्थान समान है उकार का स्थान क्या है और वकार का दंतोष्ठम तो है व हो गया अच्छा ये के बाद मधुरी में धकार को द्वित्व होगा अनचिच सूत्र से द्वित्व होगा लगे अनचिचो नहीं लगे अनचि नहीं लगे ध ध क्या के वा है ध क्या के क्या है वार वा। वा में आएगा हैं तो व को द्वित्व नहीं होगा हैं क्यों नहीं होगा पर में अच है पर में अच नहीं चाहे तो म को नहीं होगा तो ध को होगा ध ईयर में आएगा धर में आएगा, आएगा। बोलो ठीक विचार करके पहले उसके पहले अच है या नहीं ध के पहले अच है नहीं? कौन सा आ चे म का अ तो धर में आएगा उसके आगे अच है क्या ध के नहीं तो ध को देते तो होगा अनचर सुतर लगेगा हाँ कोई डरना नहीं क्यों चुप चुप क्यों बोलते हो मालूम नहीं धोका अन चीचे यहाँ लगता है मालूम है अन चीचा लग जाएगा अनिचे से क्या होगा किसको देता होगा द या ध को दे होगा दो ध हो जाएगा दो ध ने पर प्रथम धोकार को क्या आदेश होगा झलाम जस झर्सी सूत्र से क्या आदेश होगा जस जस होने पर द हो जाएगा दूसरे जो ध है उसको झलाम जस जर्सी नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा पर में जस नहीं है और जल में आएगा क्या धल में आएगा हाँ जल में तो आएगा पर में क्या नहीं चाहिए क्या क्या नहीं है जस नहीं है, नहीं, है। जासी नहीं करना जस नहीं है जस पर में हो तो द्वित हो जाता द्वित द्वित होता नहीं जस होता तो द हो गया मधुरी बन गया आगे धात्री अंश धात्री शब्द रिकारांत धात्री के आगे अंश है री में जो धात्री में री है ई कएगा पर मे अच है अच क्या है आ, यान हो जाएगा? री के स्थान पर क्या होगा अटुर र होने के बाद धातंश में धा त आगे अंश तर तो अभी रह को द्वित होगा अनुचिच सूत्र से पर में क्या है र के पहले यह रहे अच नहीं अच्छा तकार को द्वित्य करेंगे अनुच्च सूत्र से अनचिच है तकार के पहले अच है कौन अच है ढाक आ है किन्तु पर में अच नहीं होना चाहिए त तो के पर में अच है या नहीं? नहीं क्या बनना है र कार नहीं करना रे फिप रेप होता है वरनाथ कार हा खड़े हो जाने में क्या पते वरनात कार वर्ण वरना से कार होता है रा दिफह र से इफ होता है रेफ होता है तो मध्व धात्र में तकार को देता हो जाए क्या के सूत्र से अनचिचा सूत्र से दीतो होने पर फिर झलाम जस जर, झर्सी लगे नहीं क्यों नहीं लगाया झल में आएगा तो कार झल में आएगा झल को जस होगा पर झस हो तो परमी झस तो। पर है क्या हाँ ऐसे नहीं हुआ धातर अनुसार बने गया आगे क्या है ली, ली आकृति ली एवं आकृति यश्य री के जैसे आकृति ली क्या क्या, क्या आ च में आएगा इके में आएगा अपर में मेंच क्या है आ, आ एकोणी से लिक हो जाएगा क्या हो जाएगा ल होने के बाद लकार को दे तो करो अनच जूत्र से दे नहीं होगा क्यों नहीं होगा पहले अच्छ चाहिए पहले आज के पहले आज है नहीं अपर में मेंच नहीं चाहिए पर में ऐच है क्या इसलिए दोनों पहले अच नहीं आगे अच है इसलिए लकार तो नहीं होगा तो झलाम जस जसी लगे नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं लगे तो कृति सरल हो गया कुछ नहीं लगा कृति हो गया एचो ये क्रमा दिवरचि एचो चो वाय वह सूत्र में कितने पदे दो, दो है पह पहला पद है ए चष्टअ क्या है एचस आगे क्या है मालूम है क्या है हाँ कोई बोलो ठीक करके जोर जो उचार करना बोलो ठीक से हाँ अयह क्या है हाँ मालूम होना चाहिए अलग नहीं करना आय अब आय ऐसा नहीं क्या कहेंगे अयह आय, आय अब आय आवचार्य बहुचन हो गया मरुत का मरुता बनता है आय अब अब आय आब हो गया अय वाह प्रथम बहुचन है इसमें चार्य अय के आगे क्या, क्या होगा अब उसके आगे आय अंत में अब एच के स्थान पर चार आदेश होंगे एच के स्थान पर तो यहाँ लगाया क्रमाद दिया एच क्रमाद जो वृत्ति में क्रमाद दिया है ये भी आगे सूत्र परिभाषा को ले करके दिया है आगे यथासख सूत्र आएगा उसको ले करके क्रमाद दिया विधि सूत्र जब अर्थ करते हैं संज्ञा परिभाषा सूत्र उसके साथ मिल करके अर्थ होता है तो यहाँ बाद में दिया है समझाने के लिए उस अर्थ को दे करके क्रमाध क्रम से कहा यथा संख्या अनुदेश सूत्र नहीं रहेगा तो सूत्र का अर्थ करेंगे एच अय अब अय अब ऐसे सूरच ऐसा चाहिए तो क्रम से हो गया आगे सूत्र को लेकर के यथा संख्यम अनुदेश समान सम्बधि विधि यथा संख्यम सत्या समान अनुदेश यथासख्यम समान का अनुदेश आदेश विधान यथासख्यम संख्याम अनतिक्रम संख्या को ले दे कर क्या होगा चार यदि स्थानी है और चार आदेश है यथासंख्या प्रथम स्थानीय के स्थान में आदेश प्रथम द्वितीय के स्थान पर द्वितीय तृतीय के तृतीय से यथासंख्या हो जाएगा ए ओ, आई, ओ, कितने स्थानीय चार एच है षठी होने से एच स्थानीय निमित्त क्या है इस सूत्र में अच्छी, अच्छी, अच्छी है निमित्त आज कहाँ से सूत्र में है से आ गया सूत्र स्वादृष्ट पदम सूत्रांतराद अनुवर्तन यहाँ सूत्र से क्या आ गया अच्छी ही पद आ गया तो पर में हो तो होगा ए ओ ऐ चार स्थान पर आदेश होगा पर क्या चाहिए अच्छा स्थानीय क्या है एच निमित्त निमित क्या है अच्छ पर या पूर्व निमित्त पर में चाहिए तो आदेश क्या होगा अय अव तो ए के स्थान पर आदेश होगा अय औ के स्थान पर आदेश होगा ए हाँ औ स्थान पर क्या होगा पर होगा आया एक स्थान पर ओ और स्थान पर ओ से हो गया अय अव आय अव ये शिविर सम संबंधी विधि यथा संख्यम से आते संबंधी विधि समान संबंध वाले विधि संबंधी है उद्देश्य एच होता है उद्देश्य और विधि है चार विधि यदि सम संबंधी हो समान उद्देश्य वाला विधि हो विधि समान संख्या वाले हो संबंधी है उद्देश्य उद्देश्य यदि विधि यदि उद्देश्य के समान संख्या वाले हो यथा संख्या उदेश हो जाएगा तो हरे अगर ए हरि का चतुर्थी में बनता है हरि अगर अग्रंगे का ए हरि को गुण हो जाता है क्या सूत्र है घेर गए गुण होने पर हरे बनेगा आगे ए हरे ए हरे में ए आगे क्या है ए अक सबन दीर्घ लगे या नहीं क्यों सबन अच्छे नहीं, अच्छे नहीं। हाँ आक नहीं कौन अक नहीं? नहीं ए हरे में ए आक में नहीं आएगा नहीं।, नहीं आएगा तो दोनों मिलकर क्या आदेश होगा दीर्घ हो जाएगा हाँ यहाँ ए लगे दोनों मिलकर के नहीं हरे में ए परे में अचे कौन आचे? ए।, ए तो उसका आदेश होगा अरे ये बने गया चतुरचंद हरे ए नम विष्णु ओकारे आगे क्या है ए या ओ है ए वहाँ भी आदेश हो जाएगा क्या आदेश होगा अब क्या बनेगा विष्णु वे आगे क्या है नई क्या है नई आगे क्या है अ प्रापण है ए, ए, ए, क्या आदेश होता है नी अक होता है नूल त्रचो ये वो नाक होता है नूल त्रचो कृदंत में आता है अक होता है नी को अचूर्ण से वृद्धि होती नई अगर आक नई क्या गया अकहन से आय बन गया नाय कऊ अगरे अक से नूल त्रिचूर तो सूत्र से कृतंत में आ गया नूल प्रत्यय वह को युवोर नायक से अक होगा हु को अचौती से वृद्धि okay. होकर पऊ होता है पौ अगरे अक अगर। ये करते हैं ना पौ अग्र हैं नई अगरा का पौ अगरा कैसे लिखते हैं ना क्या है नई अग्र अक क्या आदेश होता है नायक अरे पौ अगरा अक हो तो क्या होगा क्या आदेश हुआ आव नई में क्या आदेश हुआ आय नई कैसे बनता है नि धातु के आगे आज आग पहले कृदंत प्रत्यय आएगा प्रत्यय न व उक आदेश होने से नी के इकार को वृद्धि हो जाती है अचूणिति नहीं हो गया नहीं होने के बाद आगे अक पु इस प्रकार पौ अगर अक बन गया आय आवादेश हो गया नायक पावक हो गया मृत बसने